मातृदर्शन मातृभक्त स्वामी विवेकानंद एक भक्त ने माँ शारदा से पूछा कि अनान्य अवतारों में अवतार के पूर्व उनकी शक्ति की मर्त लीला का संवरण दिखाई देता है लेकिन श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण का लीला संवरण पहले हुआ इसका क्या कारण है इसके उत्तर में माँ शारदा ने कहा कि श्री रामकृष्ण का मातृभाव था उसी मातृभाव की जगत में प्रतिष्ठा के लिए वे उन्हें पीछे छोड़ गए हैं जगत में मातृभाव की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण के आविर्भाव का एक विशेष उद्देश्य था श्री कृष्ण भगवान की माता के रूप में पूजते थे यह बहुत पवित्र भाव है और आधुनिक युग के लिए श्री कृष्ण की एक महती देन है दूसरे श्री रामकृष्ण का संसार की सभी नारियों के प्रति मातृभाव था उनके लिए सभी नारियां जगदम्बा की एक एक रूप थी इन दोनों भावों को मातृत्व के इन दोनों पक्षों को वे अपने शिष्यों को ग्रहण करवाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे थे यही कारण था जिस दिन सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण की आराध्या भवतारिणी माँ काली को स्वीकार किया एवं उन्हें प्रणाम कर ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य का वरदान मांगा उस दिन श्री कृष्ण के आनंद की सीमा न रही आगे चलकर स्वामी जी एक श्रेष्ठ मातृभक्त बने जिन्होंने जगन माता के नाना रूपों की विविध प्रकार से पूजा कर जगत में मातृत्व की स्थापना का प्रयास किया स्वामी जी के जीवन के इस पक्ष का अध्ययन जगदम्बा की पूजा के विभिन्न पहलुओं को समझने में विशेष सहायता होगा सहायक होगा जगदम्बा की चतुर्विध पूजा शास्त्रों में चार प्रकार की पूजाएं वर्णित हैं प्रथमा प्रतिमा पूजा जप स्त्रोत्रादि मध्यमा उत्तमा मानसी पूजा सोहम पूजोत्तमोत्तमा प्रतिमा पूजा जप स्तोत्रादि द्वारा स्तुति मानसिक पूजा एवं पूजा के साथ एक रूपता की उपलब्धि ये चार पूर्वा पर श्रेष्ठ पूजाएँ हैं स्वामी विवेकानंदे महाजगदा की इन चारों प्रकार से पूजा की थी उनके जीवन से जिन देवी विग्रहों का संबंध दिखाई देता है वे हैं दक्षिणेश्वर की देवी भवतारिणी माँ काली दक्षिण भारत की देवी कन्याकुमारी तथा काश्मीर की देवी छीर भवानी स्वामी जी की मात्री भक्ति का प्रागट्य भवतारिणी काली के समक्ष प्रार्थना से होता है कन्याकुमारी का उनके जीवन में एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि यही वे एक अज्ञात सन्यासी से देशभक्त एवं जगदाचार्य में परिणत हुए थे जब वे कन्याकुमारी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन एवं पूजा करते हैं तब वे एक अज्ञास सन्यासी थे अतः उनकी पूजा पुष्पादि की सहायता से हृदय की आंतरिक भक्ति निवेदित करने के अतिरिक्त विस्तारित अनुष्ठानिक पूजा नहीं होगी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन यह निश्चित है कि खीर भवानी में उन्होंने देवी की विधिवत अनुष्ठानिक पूजा की थी वे वहां लगभग एक सप्ताह रहे थे तथा प्रत्येक दिन हवन तथा एक मन खीर से मां की पूजा करते थे इसी समय उन्होंने ब्राह्मण पुरोहित की बालिका कन्या की कुमारी पूजा भी की थी वे कठोर तपस्या तथा निष्ठापूर्वक जप किया करते थे जप स्तुति आदि द्वितीय प्रकार की पूजा है स्वामी जी ने संस्कृत में अम्बा स्तोत्र की रचना की है जो जगदम्बा के प्रति उनकी गहरी भक्ति एवं बालवत अन्य शरणागति का दिग्दर्शन कराता है नाचे उस पर श्यामा कविता में स्वामी जी माता के साथ साक्षात्कार के लिए सर्वस्व त्याग का आह्वान करते हैं चूर चूर हो स्वार्थ साध सब मान हृदय हो महाशमशान नाचे उस पर श्यामा मानसिक पूजा में पूज्य का ध्यान बिना बाह्य अनुष्ठानों के किया जाता है स्वामी जी जगदम्बा के विकराल रूप के उपासक थे कश्मीर में उनका यह ध्यान चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था उन्होंने अपना सारा ध्यान संसार के वेदनादायक अंधकार पूर्ण पक्ष पर केंद्रित कर इस मार्ग विशेष में माता का साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया इस ध्यान की उच्चतम भावावस्था में उन्होंने माँ काली नामक अंग्रेजी कविता की रचना की जहाँ माँ के विभस् विकराल संहारक भयावह रूप का वर्णन किया गया है जिस स्वाभाविकता से हम माँ को शुभ मधुर एवं आनंद का स्रोत मानते हैं उतनी ही स्वाभाविकता से उन्हें दुखमय अशुभ विकराल एवं संघार में देखना एवं पहचानना चाहिए मात्र पूजा के संबंध में स्वामी जी की यह विशेष देन है इस ध्यान की चरमावस्था में स्वामी जी मृत्यु रूपा काली को साथ एक हो गए थे यही चतुर्थ प्रकार की पूजा है इसे पूजा न कर पूजा का लक्ष्य या अंतिम परिणति कहना अधिक उपयुक्त होगा भारत माता की पूजा जगत की सृष्टि स्थिति एवं लय करने वाली शक्ति जिसे जगदम्बा के नाम से पुकारा जाता है वही नाना रूपों में अभिव्यक्त होती है और जब तक उनके इन विभिन्न रूपों की पूजा नहीं की जाती तथा जब तक पूजा केवल प्रतिमा विशेष तक सीमित रहती है तब तक उसे संपूर्ण नहीं माना जा सकता जननी जन्मभूमि भी माता का एक रूप विशेष है तथा स्वामी विवेकानंद इसके भी उत्कृष्ट उपासक थे स्वामी जी को देशभक्त अथवा समाज सुधारक कहने के बदले भारत माता के श्रेष्ठ पूजक कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि वे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले अनुभूति संपन्न ऋषि थे जो राष्ट्र को एक विशाल का देवता के रूप में देखते थे राष्ट्र की सेवा एक महान कार्य है जो निस्वार्थ भाव से किए जाने पर महान पुण्य का अर्जन कराता है लेकिन यदि यही कार्य राष्ट्र को जीवंत देवता मानकर उसकी पूजा के रूप में किया जाए तो सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक साधना का रूप ले लेगा जो मूर्ति पूजा ध्यान जप आदि से भी उच्च कोटि का होगा प्रत्येक पूजा में श्रद्धा मंत्र विधि एवं दक्षिणा का होना आवश्यक है श्रद्धारहित मंत्रहीन विधिहीन एवं दक्षिणारहित पूजा मसिक होती है स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई भारत माता की पूजा में ये सभी अंग विद्यमान थे पहला श्रद्धा विदेश यात्रा से लौटने पर जब स्वामी जी से पूछा गया कि अमेरिका के वैभव एवं भौतिक समृद्धि को देखने के बाद अब उन्हें भारत कैसा लगता है तो वे तत्काल बोल उठे पहले मैं भारत माता से प्रेम करता था लेकिन अब वह मेरे लिए पुण्य भूमि हो गया है तथा इसका प्रत्येक धूल कर मेरे लिए तीर्थ बन गया है दूसरा मंत्र आत्मनोमोक्षार्थम जगधिताय च शिव ज्ञान से जीव सेवा त्याग और सेवा राष्ट्रीय आदर्श है यदि कुछ नवीन मंत्र है जिनका भारत माता की पूजा के लिए उच्चारण किया जाना चाहिए स्वामी जी चाहते थे कि प्रत्येक भारतवासी प्रतिदिन गर्भ से बोले मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है अज्ञानी भारतवासी दरिद्र भारतवासी ब्राह्मण भारतवासी चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं भारतवासी मेरे प्राण हैं भारत की देव देवियाँ मेरे ईश्वर हैं भारत का समाज मेरे बचपन का झूला मेरी जवानी की फुलवारी मेरा पवित्र स्वर्ग और मेरे बुढ़ापे की काशी है भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है मनुष्यत्व के लिए प्रार्थना ही भारतवासी की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है हे गौरीनाथ हे जगदम्बे मुझे मनुष्यत्व दो माँ मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो माँ मुझे मनुष्य बना दो तीसरा विधि विभिन्न देवताओं की पूजा विधि में भेद होते हुए भी कुछ बातें सभी पूजाओं में समान रहती है न्यास शुद्धि विघ्नोपसारण आदि कुछ प्रारंभिक क्रियाओं द्वारा पूजा की बाधाएं एवं दोष दूर किए जाते हैं तथा पूजक की शक्ति के केंद्रित की जाती है तत्पश्चात पूजक स्वयं में देवत्व का आरोप एवं पूज्य प्रतिमा अथवा अन्य किसी प्रतीक में प्राण संचार कर पूजा आरंभ करता है देवता को प्रस्तुत आसन पर आकर बैठाने बैठने का आह्वान कर पाँच दस अथवा सोलह उपकरणों को देव को अर्पण कर उन्हें प्रसन्न करना पूजा का मुख्य अंग होता है ये सभी अंग भारत माता की पूजा में भी प्रयुक्त होंगे एवं किसी न किसी रूप में स्वामी जी ने इनका निर्देश किया है ईर्ष्या का त्याग पुरोहितवाद को दूर करना तथा विदेशों का अंधानुकरण न करना वे प्रारंभिक क्रियाएं हैं जिनसे विघ्न एवं राष्ट्र की शक्ति केंद्रित की जा सकती है हमारा जातीय दोष है यदि कोई व्यक्ति उठने का प्रयत्न करता है तो दूसरे उसे गिराने का प्रयत्न करते हैं हम संघबद्ध होकर कार्य नहीं कर सकते जो ही थोड़ा सा मतभेद हुआ कि व्यक्ति संघ से अलग होकर नया संप्रदाय बना लेता है शक्ति संचय के लिए संगबद्धता आवश्यक है तथा भारत माता की पूजा की यह एक अनिवार्य प्रारंभिक आवश्यकता है